विदापूर्व यो वै वेदां प्रणोति तस्म तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु प्रपद्ये ओम शांति शांति शांति शंकरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरोत्मे मूर्ति भेद विभाजिने यो मवद व्याप्त दक्षिणा योवतव्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति मुरुरा पूरा लगा न ना, बंद भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मज्ञान के साधनभूत तत्वि तत्व विवेक प्रकार बताने का पहले कथन किया था एक इस वाक्य से कि साधन चतुष्ट सम्पन्न अधिकारीण मोक्ष साधन अंगभूत तत्व विवेक प्रकार वक्षा इसमें अधिकारी का विशेषण है साधन चतुष्टय संपन्न साधन चतुष्टय संपन्न शब्द का अर्थ है साधन चतुष्टुक्त तो साधन चतुष्ट, साधन चतुष्ट पदार्थ बताते हुए कहा गया कि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य शमदमादिषट संपत्ति और मुक्षुत्व ये चार नाम मात्र से साधनों का परिचय दे दिया फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक ये शब्द तो ज्ञात हुआ लेकिन शब्द का अर्थ जिसे ज्ञात नहीं है ऐसे जिज्ञासु ने नित्यानित्य वस्तु विवेक पदार्थ विषय प्रश्न किया जिज्ञासा की कि कह नित्यानित्य वस्तु विवेक उसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा नित्यम एकम एक ब्रह्म ही नित्य है नित्य वस्तु और तद अतिरिक्त सब का सब अनित्य है ब्रह्मतिरिक्त ब्रह्म यानी आत्मा तो आत्मा नित्य है और आत्मा से अतिरिक्त हुआ अनात्मा आत्मा यानी आपके अहम इत्याक वृत्ति का जो आस्पद बनेगा आस्पद का मतलब होता है विषय आलम्बन तो मैं केवल मैं इस रूप में जिसका ग्रहण होता है उसे कहा जाता है आत्मा तो जो शुद्ध ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म है उसका जब कभी बोध होगा किसी को वास्तविक रूप से अनुभव होगा तो जैसे बाह्य घटादि पदार्थों का यह इस रूप में ज्ञान होता है ऐसा परमात्मा का कभी यह करके ज्ञान नहीं होगा आपी परमात्मा का ज्ञान होगा अहम इस रूप में जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका जब कभी भी इस जन्म में या आने वाले सैकड़ों जन्मों में साधना करते करते बोध होगा तो अहम इस रूप में वो शुद्ध अहम है वास्तविक अहम अर्थ है आत्मा है वही नित्य है और बाकी उससे अतिरिक्त तो सब अनित्य है ये निश्चय हुआ नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य का पर्यावाचक शब्द बताया गया था इहामूत्रार्थ फलभोग विराग ये जो शब्द है इसका अर्थ जिज्ञासु जो है उसने प्रश्न किया कि इहामूत्रार्थ फल विराग कह यानि वैराग्य क्या है तो उसका उत्तर देते हुए यही कहा गया वैराग्य को बताते हुए कि जो दो प्रकार के विषय हैं इस लोक के परलोक है इस लोक के विषय हैं श्रक चंदन आदि इसी जन्म में अनुभव में आने वाले श्रक यानी माला चंदन माला चंदन ये सब आभूषण के साधन हैं और वनिता ये सब जो है आदि शब्द से ग्राह्य जितने भी इस लोक में इसी शरीर से अनुभव में आने वाले विषय हैं, उन्हें कहा गया इहा शब्द से और उनसे जन्य फल होगा ईहा मूत्रार्थ फल शब्द का अर्थ वो है सुख और दुख अनुकूल विषयों के प्राप्ति दर्शन से प्राप्ति से तथा उपभोग से होने वाला जो प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतकरण का एक वृत्ति विशेष है अनुकूल पदार्थों को देखते ही प्रियजनों को देखते ही मन में एक आहलाद होता है उसे प्रिय वृत्ति नाम से कहा जाता है और फिर एक होता है मोद जो प्रियजन है वह आ उनसे मिलना हुआ अनुकूल विषय की प्राप्ति हुई तो मोद और जो अनुकूल विषय अच्छे लग रहे थे उन्हें भोगने को मिल रहा है तो होता है प्रमोद तो प्रियमोद प्रमोद ये सुख का ही उत्तरोत्तर उत्कर्ष है तीनों को सुख कहा जाएगा और इस सुख को, सुख को भी कहा जाएगा इस लोक के अनुकूल विषय से होने वाला फल और उसका उपभोग है अनुभव ये मूत्रार्थ फल भोग शब्द का अर्थ निकलेगा और उसके प्रति विराग विराग का अर्थ है राग राहित्य राग का अर्थ है आसक्ति विराग का अर्थ हो जाएगा अनासक्ति अनिच्छा इच्छा राहित्य और परलोक के जो अनुकूल पदार्थ हैं, उनके भी दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाला जो प्रिय मोद प्रमोद नामक अंतकरण का वृत्ति विशेष है वो है आमूत्रार्थ फल शब्द का अर्थ और उसका भोग यानी अनुभव और उस अनुभव के प्रति भी भोग के प्रति भी अनासक्ति ये हो गया वैराग्य और इस प्रकार ये नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य इन दो साधनों को बता दिया गया तो तीसरा साधन है साधन चतुष्टय में शमादि शमादिषट समाधि में शम शब्द से एक साधन लिया गया सट कहते हैं छ का समूह यानी छह साधन है और इन छ के छे साधनों का समूह एक साधन कहलाएगा छ के छ आ जाए तो तीसरे साधन से संपन्न हुआ अधिकारी माना जाएगा उसमें छ में से पहला है शम म पदार्थ को जानने के लिए जिज्ञासा की गई शमह कह शम पदार्थ क्या है इसका उत्तर देते हुए कहा भगवान भाष्यकार ने कि अंतर इंद्रिय निग्रह शमह ऐसा समझना तो इंद्रिय दो प्रकार की है बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिय हीर बाह्य इंद्रिय के दो भेद ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतर के अवान्तर चार भेद हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं इसके भी पांच प्रकार हैं श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण ये पांच ज्ञान इंद्रिया है बाह्य और कर्म इंद्रिया है वाक हस्त पाद पायु उपस्थ इस प्रकार ये पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इन इंद्रिया इनमें से जो अंतर इंद्रिय हैं अंतर इंद्रिय कहा जाएगा अंतकरण को उसके अवान्तर तीन चार भेद है मन बुद्धि चित्त अहंकार इन मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो निग्रह है निग्रह का मतलब होता है अपने वश है जिस साधक ने अपने मन को बुद्धि को चित्त को अहंकार को अपने वश कर लिया है अंतकरण को वश कर लिया है का मतलब अधीन कर लिया वश का होता है अधीन अपने अधीन कर लिया है जब मन किसी के अधीन हो जाता है तो फिर वह सेवक के तरह कार्य करने लगता है मनोनिग्रह हो गया है अंतर इंद्रिय निग्रह हो गया इसकी पहचान होगी जैसे आज्ञाकारी सेवक स्वामी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता है स्वामी की जो आज्ञा होगी वही करता है ऐसे ये जो आपका मन है निगृहित मन होगा तो आप जब चाहेंगे मन को चक्षु इंद्रिय के विषयभूत रूप का ग्रहण कर लें रूप देखें या श्रवण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण कर ले तो उस समय मन आपकी आज्ञा मान करके कर रहा है बाह्य विषयों का ग्रहण और जिस समय आप चाहते हैं कि मन बाह्य विषयों में से किसी भी विषय का ग्रहण न करे अपितु अंतर्मुख हो जाए आत्मचिंतन करे अंतर्मुख हो जाए तो उस समय अंतर्मुख हो जाता है यानी कठपुतली के तरह कठपुतली जैसे कठपुतली को नचाने वाले के द्वारा जैसा धागा खींचा जाता है वैसा ही वह हाथ पैर उठाती है और वैसी उस हाथ पैर की क्रियाएं करती है ऐसे मन आपकी आज्ञा के बिना आपकी जानकारी के बिना कहीं पर भी न जाए तो माना जाता है ठीक से मनोनिग्रह हो गया का शम नामक साधन से आप संपन्न हो गए तो ये शम है अंतर इंद्रिय निग्रह शम और फिर आता है छे में और पांच बाकी रह गए ना शमादि षट संपत्ति में आदि शब्द से ग्राह्य पांच कौन कौन है दम तितिक उपरती तितीक्षा श्रद्धा और समाधान तो उसमें से द्वितीय है दमह तो दमह पदार्थ को जानने के लिए जिज्ञास ने जिज्ञासा की कि दमह कह दम पद का अर्थ क्या है दम पदार्थ किसको कहेंगे शम पदार्थ तो समझ में आ गया तो दम पदार्थ क्या है ये जिज्ञासा हुई इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान भाष्यकार ने दम का लक्षण बताया कि बाह्य इंद्रिय निग्रह पूर्व वाक्य से प्रश्न वाक्य से दमह पद को ले आइए तो बाह्य इंद्रिय निग्रह दमह ऐसा ये दम पदार्थ हो जाएगा दम पदार्थ का लक्षण हो जाएगा तो बाह्य इंद्रिया बताई थी कि इंद्रिय दो प्रकार की इंद्रिय का दूसरा पर्यावाचक नाम है शब्द है करण और करण दो प्रकार का करण अंतक बाह्यकरण तो अंतक करण का निग्रह तो हो गया शम और बाह्यकर्णों का जो निग्रह है उसे कहा जाएगा दमह तो बाह्य इंद्रिया कितनी है दस पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय तो पांचों ज्ञानेन्द्रियो का भी निग्रह का मतलब इंद्रिया भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में बताया कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग द्वेष निश्चित है इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेशो व्यवस्थितो साधक की साधना क्या है तो कहते हैं इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग और द्वेष होता है व्यवस्थित का मतलब होता है निश्चित है पहले से आ रहा है लेकिन साधक की साधना है इंद्रिय का तो अपने अपने अनुकूल विषय के प्रति राग प्रतिकूल विषय के प्रति द्वेष होगा उनका स्वभाव है और साधक का साधन है तयोर न वशम आगछेत तयो यानी रागद्वेश इंद्रियों के जो उनके अपने अपने विषयों के प्रति रागद्वेश है। उन रागद्वेशों के अधीन हम अपने आप को न करें तयोरवशम इसमें तयोहो का अर्थ होता है इन, राग रागद्वेश हो इंद्रियों के जो उनके उनके विषयों के प्रति रागद्वेष है उनके अधीन हम न होवे ये साधना है तो जब इंद्रियों का विषयों के अभिमुख होने में संपोषक राग और द्वेष नहीं होगा तो जिसका रूपादि विषयों के प्रति रागद्वेश नहीं है वह अनुकूल रूपादि विषयों की प्राप्ति के लिए और प्रतिकूल विषयों के निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेगा अपितु उदासीन रहेगा और उस समय इंद्रिया द्वेष रहित हुई इंद्रिया कमजोर पड़ेगी इंद्रियों को अपने अपने विषयों के ओर प्रेषित करने वाला भेजने वाला प्रवृत्त करने वाला राग-द्वेष होता है एक प्रकार से इन्हें पौष्टिक आहार के रूप में कार्य करता है इनके पौष्टिक आहार के रूप में मान लो दो राष्ट्र की सेना में युद्ध हो रहा है तो एक रणनीति में यह भी रणनीति होती है कि शत्रु सेना को जिस मार्ग से खान खाना शस्त्र अस्त्र पहुंचाए जाते हैं उस मार्ग को नष्ट कर दे तो जितना उसके पास भोजन सामग्री आदि होगा और शस्त्र होगा उतने से लड़ेगा और बिना भोजन के कमजोर होगा कि नहीं होगा फिर वो युद्ध नहीं कर पाएंगे ऐसे ही हम अपने इंद्रियों को अपने वश करना चाहते हैं तो शत्रु सेना फिर जिसको पीछे से उसके राष्ट्र से जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है तो आत्मसमर्पण करेगी कि नहीं करेगी आत्मसमर्पण करेगी ऐसे ही ये भी बाह्य इंद्रियां आत्मसमर्पण करेगी आपके अधीन होगी कब बाह्य इंद्रियों का निग्रह तब होगा जब उनके विषयों के प्रति जो है उन्हें हम अप, अपने अधीन करेंगे उन पर काबू पाएंगे उनको इंद्रियों तक पहुंचने नहीं देंगे रागद्वेश चित्त में होने नहीं देंगे रूपाधि विषय विशे विषयक तो जिन पदार्थों के प्रति आपका रागद्वेश नहीं है उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए या उन पदार्थों की निवृत्ति के लिए आप प्रयत्नशील नहीं होते प्रयत्न नहीं करते अपितु उदासीन रहते हैं इसी दृष्टि से मनोनिग्रह का उपाय है बाह्य इंद्रियों के प्रति रागद्वेश इंद्रियार्थ के प्रति रागद्वेश रहित होना वो वैराग्य से होता है वैराग्य है का अर्थ है रागद्वेष नहीं है बाह्य पदार्थों के विषय में तो आपका मनोनिग्रह होगा जिस विषय में आपका रागद्वेश नहीं है उसके चिंतन में आप चाहोगे तो इंद्रिय के माध्यम से मन जाएगा और रागद्वेश यदि होगा तो आपको पूछे भी ना बाह्य इंद्रियों का सहाय लेकर के वो मन निकल जाएगा फिर बाह्य इंद्रिया आपके अधीन है यदि तो मन के सहायक नहीं बनेगी मन को बाहर नहीं जाने देगी आप ही अपितु मन की सहायक न होने से मन भी अंदर ही अंदर रहेगा और इसलिए ये कहा गया कि बाह्य इंद्रिय निग्रह दमह तो बाह्य इंद्रियों के निग्रह का नाम है दम ये शब्द हुआ बाह्य इंद्रिय निग्रह उसका अर्थ हुआ लेकिन शब्दार्थ जानकारी प्राप्त करने से मात्र आपको थ्योरी प्राप्त हो जाएगी लेकिन विज्ञान में थ्योरी जानने मात्र से तो नहीं होता ना प्रयोगशाला में प्रयोग भी करना होता यस टू ओ ये पानी बनाने का सूत्र दे दिया और समझ लिया कि दो मात्रा में हाइड्रोजन एक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने से पानी बन जाता है ऑक्सीजन भी आपके पास है और हाइड्रोजन भी है पानी बनेगा उसको फिर प्रयोगशाला में मिलाना पड़ेगा ना ऐसे ही ये बाह्य इंद्रिय निग्रह यानी बाह्य इंद्रियों को अपने वश करना ये दम कहलाता है अंतर इंद्रियों को अपने अधीन करना ये शम कहलाता है ये शब्दार्थ तो जान लिया लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपको प्रैक्टिकल करना यानी जीवन में उतारना भी है ना ये तब जाकर के बाह्य इंद्रियों का निग्रह और मन, मन का निग्रह होगा ये शब्दमादि इसके लिए शब्दार्थ को समझना पहले कठिन और समझ लिया शब्दार्थ तो जन्म जन्म की साधना होती है बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान माम प्रबद्य इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हमारी बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण बाह्य अनात्म पदार्थों का ही ग्रहण करते करते इतने अभ्यस्त हुए हैं अनात्म रूपादि विषयों का ग्रहण करने के कि जैसे सुबह सुबह जग जाते हैं तो शुरू हो जाता है रूपादि विषयों का ही चिंतन रात सोने तक मन शांत बैठता ही नहीं है इंद्रियां भी शांत नहीं बैठती है कुछ न कुछ करती रहती है उतना दृढ़ अभ्यास आपको करना पड़ेगा इनको अपने अधीन करने का तो जो पल, प्रबल होगा संयम का संस्कार तो न संयमित हो जाएगी इंद्रिया और असंयम का संस्कार तो अनादिकाल से प्रबल पड़ा ही हुआ है उससे भी प्रबल संस्कार अर्जित करना पड़ेगा वो होगा अभ्यास से और जाकर के समाधि का संपत्ति से युक्त साधक होगा तीसरा साधन उसके जीवन में आया ये माना जाएगा न तो इतना सरल होता ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तो कौन चाहता है पराधीन रहना सभी चाहते हैं स्वतंत्र हो जाए मुक्त हो जाए मोक्ष मिल जाए नित्य सुख मिल जाए लेकिन उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिदी सिद्ध यह है, है न कोई कोई प्रयत्नशील होता है और फिर येतताम तो अपनी सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वता नहीं तो इतना कब निग्रह होगा क्या होगा हताश होकर के छोड़ देंगे तो भटकते रहेंगे फिर संसार में इसलिए ये पहले इनको समझ करके ऐसा ऐसा साधन करके इनको अपने अधीन करके फिर तत्व तो वेदांत का स्वाध्याय साधक करता तो है तो वेदांत स्वाध्याय का दृष्ट फल है स्वाध्याय होते ही होते भोजन का जैसे दृष्ट फल है भोजन समाप्त तो होते होते क्षुधा निवृत्त तो हो जाती है तृप्ति आ जाती है ऐसे स्वाध्याय के पूर्ण होते ही त्रिवर्षीय कोर्स पूरा होते ही ब्रह्मनिष्ठ होकर के हम जाएं यदि अपेक्षा है तो करना क्या होगा साधन चतुष्ट संपन्न होकर के वेदांत का स्वाध्याय करना होगा तो दम हुआ उसके बाद ऊपरति तो तीसरा साधन है समाधि छ में ऊपरअि उपरती पदार्थ को जानने के लिए प्रश्न हुआ कि ऊपरति ही का उधर शमह कह दमह कह इत्यादि में तो कह कह शब्द का प्रयोग था और यहां पर आकर के ऊपरति ही का ये शब्द प्रयोग हो रहा है ना का कह और का शब्द कौन से इसका रूप है यह प्रातिक किम शब्द का कह भी है का भी है कह कब होता है कौन सा लिंग है कह पुलिंग और का स्त्रीलिंग तो जिस पदार्थ को आप जानना चाहते हैं उस पदार्थ का वाचक शब्द शब्द के तीन लिंग हुआ करते हैं पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो पुल्लिंग जो शब्द होगा जिसको आप जानना चाहते हैं उसका वाचक पुलिंग शब्द प्रयोग होगा तो कह या आएगा तो शमह पुल्लिंग है ना शम पदार्थ को आप जानना चाहते हैं उस शम पदार्थ का वाचक शम शब्द पुल्लिंग होने से शमह कह या, या। ऐसे दमह पुल्लिंग है रामह के तरह तो दमह कह और उपरति पदार्थ को जानना चाहते हो तो उपरती पदार्थ का वाचक उपरती शब्द ये स्त्रीलिंग है इसलिए किम शब्द का स्त्रीलिंग में बनता है का प्रथमा के क्वचन में पुलिंग में बनेगा कह और नपुंसकलिंग में किम किम जैसे समाधानम तो वहां पर किम किम आएगा समाधानम किम ये प्रश्न आएगा ना तो वहां पर किम शब्द का प्रयोग हुआ श्रद्धा और उपरति और तितीक्षा इन तीन में स्त्रीलिंग ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं इसलिए का और शम और दम पुलिंग होने से कह तो जो समादि साधन है उनके वाचक जो अलग अलग छह शब्द प्रसिद्ध हैं यहां पर उनमें से तीन शब्द स्त्रीलिंग है कौन कौन ऊपरति श्रद्धा और तितिक्षा ये तीन शब्द स्त्रीलिंग होने से का शब्द का प्रयोग आएगा यानी उपरति पदार्थ क्या है तितिक्षा पदार्थ क्या है अर्थ तो वही निकलेगा लेकिन शब्द स्वरूप में अंतर पड़ेगा और समाधानम किम समाधान क्या है ये ये सब प्रश्न है ये सब जिज्ञासाएं आपको स्वयं करनी चाहिए या तो उत्तर आना चाहिए दो लोग प्रश्न नहीं करते जिनको पूरा पूरा समझ में आ रहा है शत प्रतिशत या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है बीस वाले होते हैं कुछ समझे कुछ नहीं समझे तो प्रश्न जरूर करना करते हैं यदि जी जिज्ञासा है अभी तो खुले नहीं है आप लोग संकोच है जिसके लिए आए हैं उसको पढ़ने के लिए तो और प्रश्न करने के लिए संकोच करने की जरूरत नहीं है पूछ सकते हैं लेकिन प्रश्न संक्षेप में हो और विषय जो चल रहा है उसी पर हो तो उपरती का तो कहते हैं प्र, प्रपंचभ्य उपरमणम तो प्रपंच यानी द्वैत जगत और उससे उपरती उपरमण रमन शब्द का अर्थ है उसमें आनंद लेना द्वैत में जो आनंद आता है और द्वैत प्रपंच की अपने अपने शक्ति के अनुसार रचना करने में जो संलग्न रहता है कर्म इंद्रिय से बोलने में कुछ न कुछ बोलना है इतनी अभ्यस्त है तो निष्प्रयोजन भी वदन रूप व्यापार करता रहता है चक्षु इंद्रिय से अनावश्यक रूप ग्रहण रूप व्यापार करता रहता है क्योंकि अभ्यास है ना कब से हम बाह्य इंद्रियों से रूपादि का ग्रहण ज्ञानेन्द्रिय से और कर्म इंद्रिय से वदनादि व्यापार करते आ रहे हैं अनाधिकाल से असंख्य जन्मों से ही करते आ रहे है ना अब करते करते आपको जब आत्मजिज्ञासा हो गई मुमुक्षा हो गई आत्मजिज्ञासा हो गई तो बाह्य इंद्रियों की प्रवृत्ति का प्रयोजन तो बाह्य विषय प्रपंच के प्रवृत्ति का तो प्रयोजन है क्या अब भी संसार अंत उत्कर्ष और वो तो आपको चाहिए नहीं तब भी अभ्यास वशात इंद्रिया कर रही है प्रवृत्त हो रही है तो उन द्वैत प्रपंच में अभ्यास वशात प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों का रोकना एक तो होता है सब प्रयोजन प्रवृत्ति और एक होती है वो तो निग्रह से दूर होगी निग्रह ने दम और शम से और एक है अभी उसका कोई प्रयोजन आपके जीवन में नहीं है लेकिन तब भी अभ्यास ऐसा पड़ता है क्रियाशीलता का अपना अपना व्यापार करने का इंद्रियों को तो वह वही व्यापार करने में अभ्यस्त रहती है वहां से ऊपरमण कार है इंद्रियों का वह जो कार्य है उसे रोकना करने से इंद्रियों को रोकना वो कार्य करने से जैसे कई लोगों का अभ्यास होता है बैठे हैं तो बैठे बैठे पैर हिलाने की जरूरत होती है क्या स्वाध्याय के लिए लेकिन कई ऐसे हिलाते रहते हैं सामने कहीं पुष्पांजलि से पीछे वाले लोगों ने फूल फेंके हुए हैं तो फूल उठा करके एक एक एक एक कलिया उसके तो पंखुड़िया खोल करके फैला देने का अभ्यास हो तो क्योंकि हस्त इंद्रिय को अभ्यास पड़ा रहता है न अभ्यास हुआ है वो कुछ ना कुछ शांति से बैठ ही नहीं सकता पैर भी निष्क्रिय कर लें हस्त इंद्रिय को भी शांत करके केवल अपने मन को स्रोत्र इंद्रिय में लगा दें ये नहीं होता तो ये जो स्वाध्याय के समय बैठे हुए पैर को हिलाना या पुष्पादि पास में पड़े तो उनको एक एक एक एक पंकुड़ियों से सब तहस नहस कर देना और कुछ नहीं है तो जिस कारपेट पर बैठे हैं उसी का एक एक धागा उधेड़ना <laughs> ये भी <नहीं> करते हैं <laughs> तो ये अभ्यास होता है ना तो इसका नाम है ओ, सक्रिय द्वैत प्रपंच में प्रवृत्ति और ये उससे उस, उस प्रवृत्ति से इंद्रियों को रोकना अनावश्यक क्रिया से इंद्रियों को रोकने का नाम है ऊपरति आपके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है तो बाह्य क्रिया छोड़ दें तो उपरती प्रपंचभ्य उपरती साध्य साधनात्मक संसार से विरति तो क्रिया से विरति और जो आपका प्रयोजन है जिज्ञासु का प्रयोजन क्या होता है ज्ञान और उस ज्ञान के लिए उपयोग और जो प्रयोजन नहीं है ऐसे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति का रोकना उससे अपने आप को रोकना यह है उपरति। और आगे है तितीक्षा तितक्षा का का अर्थ है कि तितीक्षा नामक पदार्थ कौन है तितीक्षा किसको कहते हैं तो तितिक्षा का अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्व तितिक्षा। तो ये जो शीतोष्ण आदि शब्द से मानपमान ये सब जो सुख दुख का निमित्त है द्वंद्व सुख दुख शीत उष्ण पुण्य पाप और मान अपमान ये सब जो द्वंद्व कहलाता है दो विपरीत पदार्थों की जोड़ी मान अपमान मान से सुख अपमान से दुख ये सुख दुख के निमित्त भूत जो पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल ये द्वंद्व कहलाते हैं और ये जो शीतोष्णादि द्वंद्व है द्वंद्व कहते हैं दो का समूह द्वंद्व दो की जोड़ी शीतो शीतोष्ण की जोड़ी आदि शब्द से ग्राह्य बाकी सब जोड़िया ये शीतोष्णादि द्वंद्व उपस्थित हुआ प्रारब्ध के अनुसार तो सहिष्णुत्व सहिष्णु शब्द का अर्थ है सह धातु से इष्णुच प्रत्यय होकर के सहिष्णु शब्द बना इष्णुस्त्य होता है स्वभाव अर्थ में सह धातु का अर्थ है सहन और इष्णुस प्रत्यय का अर्थ होगा शील तो सहिष्णु शब्द का अर्थ निकलेगा सहन शील सहिष्णु तो छोड़कर के जो केवल सहिष्णु शब्द है उसका अर्थ है सहनशील वो सहनशील कौन होगा साधक और किसको सहन करेगा शीत उष्ण जय पराजय मान अपमान इन सब सबको सहनशील इन सब को सहन करना जिसका सील है स्वभाव है उसे सहनशील कहा जाएगा वो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णु शब्द का अर्थ निकलेगा और उसके साथ तो शब्द जोड़ दो ये प्रत्यय है तो सहिष्णुत्व का अर्थ निकलेगा सहनशीलता सहनशीलता निश्चित है, है, है क्रम हाँ। लेकिन ये क्रम प्रसिद्ध है तो ये जो है तिथिक्षा ये है शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव तो शब्द स्वभाव को बताता है एक होता है मजबूरी में मान लो कोई किसी ऑफिस में सर्विस कर रहा है व्यक्ति और उसके बॉस ने उसको सबके सामने बहुत फटकारा वह तो फटकारना अपमान है कि नहीं अपमान लेकिन वह सहन कर लेता है क्योंकि जानता है यदि बॉस की फटकार सहन नहीं करेंगे ये हो रहा है जो अपमान इसको सहन नहीं करेंगे तो कल जो अपने परिवार का भार है हमारे ऊपर आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है तो उनको भूखे रखे रक, हुए भूखे रहे हुए देख नहीं देख भी नहीं सकते वो देख करके सहन कर लेता है ये तो हुआ एक प्रयोजन विशेष के लिए सहन करना वो शील नहीं है मजबूरी है उसको स्वभाव नहीं कहा जाता मजबूरी कहा जाता नहीं वो अपमान सहन करेंगे तो कल उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है यदि विकल्प है तो तुरंत अपना रिजाइन करके निकल जाएगा विकल्प है पास में विकल्प ना हो मजबूरी हो और उसमें सहन करना पड़े तो उसे तितीक्षा नहीं कहा जाता तित्षा है कि आपका स्वभाव जो भी अनुकूल हुआ प्रतिकूल हुआ दोनों को सहन करने का स्वभाव इसलिए विवेक चूड़ामी में तिथिक्षा का लक्षण करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये बताया सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप भी तो सर्व तो सर्वदुखानाम सहनम समस्त दुखों को सहन करना तितीक्षा है लेकिन कैसा तो चिंता विलाप रह चिंता किए बिना और विलाप किए बिना सभी दुखों को सहन करने का नाम तितीक्षा है तो तीक्षा शीतोष्णादि द्वंदो सहनम क्षा गीता में भी भगवान ने कहा ना आगमा पा नो नित्यांताक्षार ये जो मात्रा स्पर्शास्तु कौंते यीतोष्ण सुख दुखदारात्रा शब्द का अर्थ है विषय मात्रा स्पर्श यानी विषयों का संबंध संयोग विियोगे आगमा पाई है यानी आने जाने वाले है विषय और उनको ऐसा आने जाने वाले समझ करके सहन करो यीक्षा है सहनम श्रद्धा और समाधान की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मदम पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण O, Shanti, Shanti, Shanti, He.